किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य का रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार किताबें करते हैं बातें कार्यक्रम में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं पुस्तिका का शीर्षक है जीवन और इस पुस्तिका को लिखा है ब्रिटिश कम्युनिस्ट जेल्डा काहन कोर्स ने सर्वप्रथम ये पुस्तिका अपने मूल रूप में सन 1918 में प्रकाशित हुई थी इसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने और इसे सन 2017 में प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने ये छोटी सी पुस्तिका आपको कार्ल मार्क्स के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में तो बताएगी ही साथ ही साथ इसे सुनकर या पढ़कर वो लोग जो मार्क्सवाद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या बहुत थोड़ा जानते हैं उनके लिए ये पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है तो बिना देर की आइए सुनते हैं इस पुस्तिका की पहली कड़ी कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को में हुआ था। उनके पिता स्थानीय अदालत में एक प्रमुख यहूदी वकील और पब्लिक नोटरी थे वे एक प्रतिभा के धनी उच्च शिक्षा प्राप्त और 18वीं शताब्दी के फ्रांस के प्रगतिशील विचारों से ओत व्यक्ति थे 1824 में प्रशाई के एक सरकारी फरमान के अनुसार सारे यहूदियों के लिए पक करवाना यानी ईसाई बनना अनिवार्य कर दिया गया और इस फरमान के उल्लंघन का दंड था सारे राजकीय पदों से हाथ धो बैठना एक स्वतंत्र चिंतक और अनुया और इस तरह अपने परिवार को बर्बाद करने की अपेक्षा फरमान के आगे समर्पण करने का रास्ता चुना कार्ल मार्क्स की माँ हंगेरियन मूल की एक डच यहूदी महिला थी जिनके पूर्वज यहूदी धर्मगुरु हुआ करते थे कम उम्र में ही कार्लमार्क की प्रखर बौद्धिक संभावनाएं जाहिर हो गई थी और सौभाग्य से उनके माता पिता उनके सांस्कृतिक विकास के लिए सभी प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ थे उनके पिता ने उन्हें रेसिन और वोलते पढ़कर सुनाए और कम उम्र में ही फ्रांसीसी गौरव ग्रंथों से परिचित करा दिया और दूसरी ओर उनकी भावी पत्नी के पिता लुडविक वन वेस्ट के घर आरोप उन्होंने होमर और शेक्सपियर ऐसी प्यार करना सीखा श्रमजीवी वर्ग के प्रति उनकी गहरी हमदर्दी और उनका क्रांतिकारी उत्साह पूर्णतया तर्क अंतरद्रष्टि और अध्ययन पर आधारित थे न कि कोई भावुकता वर्गीय संस्कारों या व्यक्तिगत दुखों कष्टों पर। फिर भी वे भावना विहीन दार्शनिक रूखे वैज्ञानिक या इतिहास की चीज फाड़ करने वाले निर्दिप्त अध्यता मात्र तो नहीं थे उनके सभी निजी मित्र और उनका अपना जीवन इस बात का प्रमाण देते है की वे अपने समकालीन डार्विन की भांति एक विशेषज्ञ भर नहीं थे तो प्रखर प्रतिभाशाली होने के साथ ही साथ मानवीय प्यार, जोश और कमजोरियों से भरपूर एक संपूर्ण मनुष्य थे। एक रोचक तथ्य भी है कि उनके प्रारंभिक साहित्यिक प्रयास कविता के क्षेत्र में थे उनकी बेटी एलेनोर बताते है कि मार्क्स के सहपाठी उन्हें प्यार भी करते थे और उनसे भयभीत भी रहते थे प्यार इसलिए क्योंकि मार्क्स लड़कों की शरारतों में शामिल होने को हमेशा तैयार रहते थे और भयभीत इसलिए क्योंकि वे चुभती हुई व्यंग कविताएं लिखते थे और अपने विरोधियों का जमकर माखौल उ थे जीवन भर कविता कला और संगीत में उनकी गहरी दिलचस्पी बनी रही होमर दानते शक्सपियर सेवेंटीज बा उनके प्रिय लेखक थे तत्कालीन जर्मनी के सभी क्रांतिकारी कवियों हाइने, और वीर्ट से तो उनकी मित्रता थी। ने उन्हें न केवल उनकी के प्रेरित किया था तो अक्सर हाईने को अपनी कविताओ की पंक्तियाँ परिमार्जित करने में सहायता करते थे कभी कभी तो किसी कविता के एक एक शब्द को लेकर उनके बीच तब तक विचार विमर्श चलता रहता था जब तक की पूरी कविता ही स्पष्ट और परिष्कृत न हो जाए मार्क्स लगभग आधा दर्जन भाषाएं जानते थे और साहित्यिक फ्रेंच और अंग्रेजी तो मूल भाषा भाषियों की तरह लिख सकते थे विज्ञान की प्रगति में भी उनकी गहरी रुचि थी बताते हैं कि जब 1850 में बिजली का पहला इंजन प्रदर्शित किया गया तो मार्क्स कितने जोश से भर गए थे एंगल्स ने काफी जोर देकर उस खुशी का वर्णन किया है जो मार्क्स को तब होती थी जब सैद्धांतिक विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई खोज सामने आती थी एंगल्स आगे कहते हैं कि ये खुशी उस उल्लास के सामने कुछ भी नहीं थी जो मार्क्स तब अनुभव करते थे जब ऐसी खोज तत्काल ही उद्योगों में भी प्रयुक्त होकर सामाजिक विकास में योगदान करने लगती थी जब अठारह में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रकाशित हुई तभी बल्कि उससे पहले ही मार्क्स ने डार्विन के काम के युगान्तकारी पहचान लिया था और महीनों तक जर्मन प्रवासियों के बीच डार्विन के अतिरिक्त और किसी विषय की चर्चा ही नहीं हुई ये उल्लेख हम मार्क्स के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने इस के अतिरिक्त अर्थशास्त्री पर थे मार्क्स की कृतियों के बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे और यहाँ इतना तो कहा ही जा सकता है की यद्यपि मार्क्स भी अर्थशास्त्रीय विज्ञान को एकदम सरल तो नहीं बना सकते थे फिर भी विषय के अपेक्षत अधिक औपचारिक पहलुओं की चर्चा भी उन्होंने वैसे निरज ढंग से नहीं की जैसे कि पुराने अर्थशास्त्रियों ने की पूंजी तक के ऐतिहासिक अनुच्छेद भी मानवीय संवेदनाओं और समझ से भरपूर हैं। दृष्टांत इतने उपयुक्त हैं, व्यंग इतना सहज और सटीक कि औसत बुद्धिमत्ता और सामान्य प्राथमिक शिक्षा वाले किसी मजदूर को भी उनकी रचनाओं के अध्ययन ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते की उसमें एकाग्रचित होने की क्षमता और सीखने की लगन हो प्रारम्भिक राजनीतिक गतिविधियां मार्क्स 16 वर्ष की आयु में बोन विश्वविद्यालय में दाखिल हुए और 1836 में अपने पिता की इच्छा अनुसार कानून की पढ़ाई करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए पर ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया उनका मन दर्शन शास्त्र में अधिक लगता था और यद्यपि उनके माता पिता तो निराश हुए पर विश्व को निस्संदेह इससे बहुत लाभ मिला की युवा मार्क्स दर्शन शास्त्र के एक उत्साही अध्येता बन गए और बर्लिन की यंग की जमात में शामिल हो गए वहाँ उनका परिचय कहीं अधिक वरिष्ठ लोगों जैसे ब्रूनो बावेर और एफ कोप से हुआ जिन्होंने जल्दी ही इस युवा अध्येता की प्रतिभा को पहचान लिया यद्यपि आगे चलकर उनके मार्क्स से बहुत ही आधारभूत मतभेद होने वाले थे उस समय भी मार्क्स की ज्ञान की प्यास असीम थी और उनकी काम करने और आत्मालोचना की क्षमता और किसी भी दार्शनिक इतिहास संबंधी प्रश्नों के समाधान की दिशा में सारे ही तथ्यों पर बारीकी से ध्यान देने की उनकी क्षमता अद्भुत थी 1841 में मार्क्स ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर दी और विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में जमने की योजना बनाने लगे और अपने मित्र बावेर जो वही एक अराजकीय प्रवक्ता थे और अधिकारियों द्वारा आए दिन प्रताड़ित किए जाते थे के अनुभव से मार्क्स ने समझ लिया कि वे ऐसी में नहीं पाएंगे। चौबीस वर्ष थी उन्हें अखबार का संपादक नियुक्त किया गया उनके संपादन का दौर सेंसरशिप के विरुद्ध एक अनवरत संघर्ष रहा एंगल्स के शब्दों में मगर सेंसरशिप रायनिश जॉयटंग से छुटकारा नहीं पा सके मार्क्स की लोगों को प्रभावित करने और अपने पक्ष में कर सकने की अद्भुत क्षमता के अधिकारीगण अप्रसन्न हो गए संसरकर्ता न सिर्फ फटकारे जाते रहे बल्कि लगातार बदले भी जाते रहे पर कोई अंतर नहीं पड़ा और अंततः सरकार ने इस सरदर्द से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा और सुनिश्चित तरीका अपनाया राजनीश जाइटोंग का पूरी तरह दमन कर दिया गया उसी समय मार्क्स को तथाकथित भौतिक हितों को लेकर विवाद जंगलात की चोरियों, मुक्त व्यापार संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर हुए विवादों पर जिस उलझन का सामना करना पड़ा उससे उन्हें आर्थिक प्रश्नों का अध्ययन करने की पहली प्रेरणा मिली विवाह लगभग उसी समय मार्क्स ने अपनी सखी और बचपन और युवावस्था की साथी जेनी बोन वेस्ट फॉलेन से शादी कर दी जो की खुद भी बहुत ही बुद्धिमती और सुशिक्षित महिला थी मार्क्स को उनसे बेहतर जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था विवाह के दिन से अपनी मृत्यु के दिन तक वे अपने पति के सारे सुख दुख सारी आशाओं आकांक्षाओं की सहभागी रही वे दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे मेहरिंग के कथन अनुसार इस घोर नास्तिक और कम्युनिस्ट के एक कट्टर विरोधी ने भी इस विवाह को ईश्वर द्वारा नियोजित बताया था एंगल्स से मुलाकात राइनिश जॉयटोंग के दमन के पश्चात मार्क्स और उनकी पत्नी पेरिस चले गए वहां मार्क्स ने कुछ समय के लिए फ्रांसो सिार डचे में और बाद में पेरिस वोवेर में काम किया पहले अखबार में काम करते समय मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से परिचित हुए और तभी से दोनों अनन्यतम व्यक्तिगत राजनीतिक और साहित्यिक मित्र बन गए इसी समय तक मार्क्स अपनी भौतिकवादी अवधारणाओं की आधारभूत शुरुआत कर चुके थे जिनकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे इस शुरुआत तक मार्क्स मुख्यतया दर्शन शास्त्र के माध्यम से पहुंचे थे दूसरी ओर एंगल्स जो की एक लंबे समय तक आधुनिक उद्योग की जन्मभूमि इंग्लैंड में रह चुके थे समान निष्कर्षों पर इंग्लैंड के औद्योगिक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों के अध्ययन से पहुंचे थे इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक थे और दोनों अवश्य ही होता अब से वे दोनों लगभग प्रतिदिन ही संपर्क में बने रहे चाहे व्यक्तिगत रूप से या पत्रों के माध्यम से और उनके ये साहित्य सम्बंध कितने रोचक और घनिष्ठ थे ये कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी में बेबेल और बर्नस्टीन द्वारा चार खंडों में प्रकाशित उनके पत्रों से पता चल जाता है मार्क्स ने अपने सम्मिलित काम के सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन और शोध पर ध्यान केंद्रित किया तो वहीं एंगल्स ने अपनी ऊर्जा अपने सैद्धांतिक निष्कर्षों के व्यवहारिक उपयोग और विशेष रूप ऐसी आगे चल कर, अपने विचारों के प्रचार और अपने विरोधियों ऐसी विचार संघर्ष आरोप लगाई परतु खुद एंगल्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्द और उनके द्वारा अपनाई गई हर नीति पर वे दोनों पहले आपस में चर्चा करते थे। उनकी भौतिकवादी उनकी पहली रचना ही जर्मन दर्शनशास्त्र के तत्कालीन संप्रदाय से बिल्कुल अलग थी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं की बर्लिन में अध्ययन के दौरान ही मार्क्स यंग के समूह में में सम्मिलित हो हो चुके चुके थे। थे, मार्क्स दर्शनशास्त्र पूरी तरह परंतु उनके दासवत या शिष्य बने बगैर, उन्होंने उसमें से वो सब खोज निकाला जिसकी इतिहास के अध्ययन और व्याख्या के लिए क्रांतिकारी उपयोगिता हो सकती थीलियन दर्शन के अनुसार विकास विद्यमान परिस्थितियों के सतत परिवर्तन व विपर्य नए अंतरविरोधो के अनमरत उदय और वर्तमान अंतरविरोधो के पराभव के माध्यम से होता है इस दर्शन का नियम है कि नूतन का बीज पुरातन में ही विद्यमान होता है और जैसे जैसे ये बीज विकसित होता है प्रारंभ में दोनों के बीच का अंतर सिर्फ मात्रात्मक होता है पर जब ये अंतर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो दोनों के बीच एक निर्णायक विभाजक होता है और अंतर गुणात्मक हो जाता है यह नियम समस्त जैविक और निर्जीव प्रकृति पर लागू होता है और शायद कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट करना समीचीन होगा केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन यौगिकों की कई श्रृंखलाओं से परिचित हैं जो एक दूसरे से मात्र कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की दृष्टि से भिन्न होती हैं। अगर हम उदाहरण के लिए मार्श गैस को ले तो इसे हम सी से अभिव्यक्त करते हैं अगर हम इसमें किन्हीं भी परिस्थितियों में कार्बन यानी सी या हाइड्रोजन यानी तो हमें मात्र मार्श गैस या कार्बन या हाइड्रोजन का मिश्रण मिलता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें कार्बन के एक और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के अनुपात में कोई विशिष्ट मात्रा न जोड़ते जब की इस योगी की पूरी प्रकृति ही बदल जाती है और हमें नए गुणधर्मो से युक्त एक नई ही गैस ऐसे मिलती है यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है मात्रा गुण में परिवर्तित हो गई है अब भौतिकी से एक सरल सा उदाहरण लेते हैं पानी को ऊष्मा देने से ये और गरम और गर्म होता जाता है परंतु एक निश्चित बिंदु तक अंतर मात्र ताप के परिमाण का रहता है गहराई में देखें तो ठंडा पानी और गर्म पानी एक ही द्रव होते हैं पर जब दी गई ऊष्मा एक निश्चित स्तर सौ डिग्री फोरनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंचती है तो पानी एकाएक एक ही एक नए पदार्थ भाप में बदल जाता है एक ऐसी गैस में जिसके गुणधर्म पानी से नितांत भिन्न हैं, मात्रा गुड़ में परिवर्तित हो गई है अब एक उदाहरण इतिहास से लेते हैं, जब तक श्रमिक जमीन से बना था समाज भी भूदास व्यवस्था के स्तर पर था परन्तु उत्पादन और वाणिज्य के विकास के साथ साथ ही ये भी उत्तरोत्तर अधिक आवश्यक होता गया कि कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और ये तभी संभव हो सकता था जब मजदूरों या भावी मजदूरों को उन स्थानों की यात्रा करने की स्वतंत्रता हो जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हों साथ ही जैसे जैसे कृषि के पुराने रूप और तरीके पुराने या भूस्वामियों के लिए अलाभप्रद होते गए वैसे वैसे ही उन्होंने अपने भूमिदास को आवागमन की स्वतंत्रता देना प्रारम्भ कर दिया या फिर उनके बंधुआ श्रम का अपने मौद्रिक भुगतानों या लगान के भुगतान के रूप में प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया इस तरह क्रमशः समाज में भू दास के उन्मूलन के लिए परिस्थितियाँ विकसित होती गईं और जब यह विकास एक निश्चित अवस्था तक पहुँच गया तो भू दास स्वतंत्र निजी उत्पादन ऐसी विस्थापित हो गया कुछ मामलों में ये परिवर्तन बहुत अधिक हिंसा का परिणाम था जबकि कुछ अन्य मामलों में अपेक्षत कम हिंसा ऐसी ही काम चल गया कुछ मामलों में परिवर्तन काफी तेजी से तो कुछ अन्य मामलों में धीमे धीमे हुआ परंतु सभी मामलों में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन था एक नई सामाजिक व्यवस्था ने पुराने का स्थान ले लिया क्योंकि नई परिस्थितियों में परिवर्तन अनिवार्य हो गया था स्थानाभाव के कारण हम यहाँ सारे विज्ञानों और जीवन के सारे अनुभवों के उदाहरण नहीं दे सकते मार्क्स और ने हीगल के दर्शन से अध्ययन के इन नियमों और पद्धतियों को अपनाया था पर जहाँ वे हिगेल की द्वंदात्मक पद्धति से दृढ़ता से जुड़े रहे वहीं उन्होंने उसकी भाववादी सैद्धांतिक अधि को अस्वीकार कर दिया अन्य सभी भाववादी दार्शनिक संप्रदायों की ही तरह हिगेलियन दर्शन भी ये मानकर चलता है कि विचार वास्तविक परिस्थितियों के बिम्ब नहीं होते अपितु तो उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है और उनके विकास पर ही अन्य सभी वस्तुओं का विकास आधारित होता है मार्क्स और एंगल्स ने इस धारणा को नकार दिया उन्होंने वास्तविक परिस्थितियों से स्वतंत्र व असंबद्ध विचार और विचारधारा की अवधारणा के स्थान पर भौतिकवाद वस्तुगत विश्व प्रकृति और इतिहास को सारे विकास का आधार बताया 1845 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द होली फैमिली में उन्होंने इस नए द्वंदात्मक भौतिकवाद को अभिव्यक्ति देने के साथ ही साथ परंपरावादी बुर्जुआ बुर्जुआलियनों द्वारा हीगेल के दर्शन के अनुप्रयोग का खंडन भी किया आगे चलकर उन दोनों ने उसी विषय पर एक और पुस्तक भी लिखी जो कि यद्यपि प्रकाशित नहीं हुई परंतु फिर भी जो उन्हें अपने विचारों को और भी स्पष्ट करने और अपनी भौतिकवादी अवधारणाओं पर और भी बेहतर पकड़ बनाने में सहायक हुई इसी बीच मार्क्स पेरिस में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन और प्रशाई सरकार के विरुद्ध गंभीर विचारधारात्मक संघर्ष में लगे रहे प्रशाई सरकार ने इसका बदला मार्क्स को पेरिस से निष्काशित करवा के लिया। मार्क्स तब ब्रसल चले गए जहाँ वे जब तब डाइचे ब्रसेलेर चाइटुंग में लिखते रहे 1846 की मुक्त व्यापार कांग्रेस में उन्होंने मुक्त व्यापार के बारे में एक भाषण दिया जो बाद में एक पैम्फलेट के रूप में प्रकाशित हुआ और अठारह में उन्होंने प्रोधो की पुस्तक दरिद्रता का दर्शन के जवाब में फ्रांसीसी भाषा में दर्शन की दरिद्रता लिखी इस पुस्तक में मार्क्स ने हेगेल के द्वंदवाद को अपने और एंगल्स के क्रांतिकारी भौतिकवादी रूप में प्रयुक्त करते हुए सामाजिक विकास नियमों को उजागर करने के साथ ही वैज्ञानिक समाजवाद के मूल तत्वों को भी विकसित किया है तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे किताबें करती है बातें कार्यक्रम के तहत कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही संक्षिप्त जीवनी जिसका शीर्षक है कार्ल मार्क्स जीवन और शिक्षाएं ये इस पुस्तिका की पहली कड़ी थी इस पुस्तिका को लिखा था जिल्डा काहन कोर्ट्स ने और उसका हिंदी अनुवाद किया है अमर नदीम ने और पुस्तिका के इस हिंदी अनुवाद को प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने